सिर चढ़कर बोल रहा है चरोटा का जादू दुनिया भर में लेखक पंकज अवधिया जापान में रेडिएशन से सुरक्षा के लिए बहुत सी वनस्पतियाँ आजमाई गईं और उनसे बने उत्पादों की बड़ी मात्रा में आपूर्ति की गई इनमें से कैसिया टी थी जिसकी आपूर्ति कोरिया से की गई इस चाय के साथ यह दावा किया जा रहा था कि सभी उम्र के लोगों के लिए यह उपयोगी है यह रेडिएशन के कारण शरीर को हुए नुकसान की भरपाई करेगी कोरिया से जापान पहुंची इस कैसिया टी के बारे में जब विस्तार से जानकारी एकत्र की गई तो पता चला कि यह चीन से कोरिया पहुंची। आप आप अब आपके चौकने की बारी है क्योंकि चीन में जो कच्चे माल के रूप में वनस्पति पहुंची उसकी आपूर्ति भारत से की गई और इसमें छत्तीसगढ़ का बड़ा योगदान रहा दुनिया भर में मशहूर कैसिया टी हमारे आसपास बेकार ज़मीन में उगने वाले खरपतवार कहे जाने वाले चरोटा से तैयार होती है वही चरोटा भाजी जिसे ना खाने की हिदायत हर साल राज्य के राज्य का स्वास्थ्य अमला देता है और फिर भी जिसे आम छत्तीसगढ़िया बड़े चाव से खाता है चरोटा यूँ तो देश के बहुत से हिस्सों में उगता है पर जितनी मात्रा में यह छत्तीसगढ़ से एकत्र किया जाता है उतनी मात्रा में शायद ही कहीं से इसका एकत्रण और व्यापार होता है दशकों से चरोटा राज्य के वनोपज व्यापार का अभिन्न अंग रहा है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ग्वार से मिलने वाले गोंद के विकल्प के रूप में इसका प्रयोग किया जाता रहा है यूं चरोटा के बीजों की नियमित आपूर्ति होती है पर उन सालों में जब दुनिया के दूसरे हिस्सों में गंवार की गुआर का उत्पादन कम होता है तो चरोटा व्यापारी व्यापारियों को एक मुश्त लाभ हो जाता है हर्बल चाय कॉफ़ी या चाफी के रूप में चरोटा का प्रयोग नया नहीं है पीढ़ियों से चरोटा की चाय पारंपरिक चिकित्सा में अहम भूमिका निभाती रही है इसके सभी भागों से चाय या सरल भाषा में कहें तो काढ़ा तैयार किया जाता रहा है इन काढ़ों से सरल और जटिल दोनों ही प्रकार के रोगों की चिकित्सा की जाती है चरोटा के बीजों को भून यदि इसका काढ़ा बनाया जाए और फिर इसे पिया जाए तो काफ़ी कॉफ़ी से मिलता जुलता स्वाद आता है लंबे समय से जड़ी बूटी व्यापार से जुड़े व्यापारी भारतीय व्यापारी यह मानते रहे हैं कि विश्व की जानी मानी कॉफ़ी कंपनियां चरोटा के बीजों को काफ़ी कॉफ़ी में मिलाती हैं पर कॉफ़ी कंपनियां और उनके द्वारा किए गए पेंटेंटों में चरोटा का कहीं नाम नहीं था हाँ वे चिकोरी का प्रयोग करते थे और बकायदा चिकोरियों की चिकोरी की उपस्थिति की बात उत्पाद पर लिखी होती थी चरोटा के बीज से हर्बल चाय बनाने का व्यावसायिक बाजार हाल ही में स्थापित हुआ है और इसने बहुत कम समय में ही बहुत लोकप्रियता हासिल कर ली है थाईलैंड के वैज्ञानिकों ने जब निजी कंपनियों के साथ मिलकर कैथिया टी को लॉन्च किया तो उन्होंने बिना संकोच के कहा कि छत्तीसगढ़ में इसका प्रयोग पीढ़ियों से हो रहा है इसलिए हम कह सकते हैं कि यह नुकसान रहित है छत्तीसगढ़ में चरोटा का एक भी व्यावसायिक उत्पाद उपलब्ध नहीं है जबकि सारी दुनिया को बेहतरीन गुणवत्ता का चरोटा छत्तीसगढ़ से ही मिलता है चरोटा चाय के क्षेत्र में आई क्रांति के कारण अब नई कंपनियां इस बाज़ार में कूद रही हैं अभी तक जंगलों से एकत्र किया गया पका अधपका चरोटा एक साथ मिलाकर बेच दिया जाता था अब ऑस्ट्री ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक चरोटा के ग्रेडिंग की बात कर रहे हैं वे जानते हैं कि मुरमी जमीन यानी लेट्रैटिक जमीन में उगने वाला चरोटा औषधि गुणों में संपन्न होता है छत्तीसगढ़ में चरोटा से हजारों किस्म की चाय बनाई जाती है प्रत्येक चाय की अपनी विशेषता है इन सभी चायों में चरोटा के बीच अहम भूमिका निभाते हैं दुनिया भर के वैज्ञानिक और उद्योगपति चरोटा से जुड़े पारंपरिक चिकित्सकीय ज्ञान को कैसे भी प्राप्त कर लेने के इच्छुक हैं यही कारण है कि नित्य कंपनियाँ नित नई कंपनियां यहां अपनी प्रोसेसिंग यूनिट लगा रही हैं चरोटा के विश्व व्यापार में सारी कमान चीन के पास है और चीन का व्यापार भारत पर निर्भर है यह व्यापार छिन न जाए इसलिए नित नए प्रपंच किए जाते हैं कभी भारत से एकत्र चरोटा को कम लाभदाही लाभदायी बताया जाता है तो कभी भारतीय उत्पाद की खामियाँ गिनाई जाती हैं औषधि वनस्पति बच को लेकर ऐसा ही खेल पहले हो चुका है अमेरिका ने एशियाई देशों में पाए जाने वाले बच की बढ़ती मांग से घबराकर इसे विश्वयुक्त घोषित करके डर पैदा कर दिया और घटिया क्वालिटी की अमेरिकी बच को अच्छा बाजार दिलवा दिया भारत विशेषकर छत्तीसगढ़ के कुछ उत्साही उद्यमियों ने जब चरोटा के नए स्वास्थ्य उत्पाद बनाए और उनकी संभावनाओं को तलाशा तो यह कहा जाने लगा कि अकाल के वर्ष में एकत्र किए गए बीज विषाक्त भी हो सकते हैं इसलिए उन्हीं बीजों को कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाए जो चीन से खरीदे गए हों दूध बढ़ाने के लिए चरोटा के बीज का प्रयोग पशुपालक लंबे समय से करते रहे हैं बहुत से पशु उत्पाद में भी इसे डाला जाता रहा है पर चरोटा युक्त पशु उत्पादों पर अमेरिका के एफडीए की ओर से रोक लगी है आने वाले वर्षों में यह रोक खत्म होने वाली है और जब तब अमेरिका भारतीय चरोटा का एक अच्छा बाजार होगा इसकी तैयारी अभी से करनी होगी भारतीय चरोटा पर निर्भर रहने वाले चीन जैसे देशों ने नए उत्पादों का परीक्षण शुरू भी कर दिया है छत्तीसगढ़ इस दिशा में पहल कर सकता है वह न केवल हजारों किस्म की कैसिया टी बनाकर विश्व बाजार में अपना वर्चस्व कायम कर सकता है बल्कि इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर ऑन सेनाटोरा बनाकर दुनिया भर के उद्यमियों को प्रशिक्षण भी दे सकता है छत्तीसगढ़ में कहा जाता है कि फुल पैंट पहनने वाले चरोटा जैसी मुफ्त में मिलने वाली भाजी से दूरी बना लेते हैं यह सच है पर चरोटा से दूरी उन्हें रोगों के करीब ला देती है पारंपरिक चिकित्सक और बुजुर्ग समझाते समझाते थक गए कि चरोटा का सेवन वर्ष भर रोगों से बचा सकता है पर उनकी बात अनसूनी कर दी गई अब जब दुनिया भर में विपरीत परिस्थितियों में काम कर रहे नाटो के सैनिकों को बदलते मौसम की मार से बचाने में चरोटा भाजी अहम भूमिका निभा रही है तो शायद नई पीढ़ी के लोग एक बार फिर से चरोटा के महत्व को समझने का प्रयास करें पंकज अदिया ने अपनी वैज्ञानिक रपट प्रेजेंट स्टेटस ऑफ सेनाटोरा इन ग्लोबल हर्ब मार्केट में चरोटा के विभिन्न पहलुओं के बारे में विस्तार से लिखा है यह रपट इंटरनेट पर उपलब्ध है इस रपट में हज़ारों फोटोग्राफ्स और 300 सौ से अधिक फिल्में हैं धन्यवाद